श्री रामकृष्ण भक्त मालिका नौ गोपाल घोष गोपाल की आयु उस समय पचास पार कर चुकी थी इसके बाद वे जितने भी दिन रहे सर्वदा श्री रामकृष्ण में ही मग्न रहे उनके दफ्तर से लौटने के समय प्रतिदिन एक नौकर बताशे लेकर खड़ा रहता था उन्हें देखकर बालक बालिकाएं एकत्र होकर ऊंचे स्वर में जय रामकृष्ण कहकर नाचने लगते थे तब उनके बीच उन बताशों को बांटा जाता था नवगोपाल बाबू जब तक जीवित रहे प्रतिनिध ऐसा ही किया करते थे अतः लोगों ने उन्हें जयराम कृष्ण नाम दे दिया था मोहल्ले में वे इसी नाम से सुपरिचित थे दूर से ही उन्हें आते देखकर बच्चे कह उठते थे अरे जयराम कृष्ण आ रहे हैं रे और बतासों के लिए रास्ते में चले आते थे स्वामी ब्रह्मानंद जी और तुरानंद जी जब वृंदावन में थे उस समय नवगोपाल बाबू भी अपने पुत्र नीरथ के साथ वृंदावन गए थे ये लोग काला बाबू के कुंज में ठहरे थे तथा प्रसाद दूसरे कुंज में पाते थे लौटते समय ये लोग ब्रह्मानंद जी के साथ प्रयाग तथा विंध्याचल होते हुए आए विंध्याचल में वे लोग जिस मकान में ठहरे थे उसमें ठाकुर के समय के भक्त श्रीयुक्त योगिन्द्रनाथ सेन भी निवास करते थे ये लोग जहाँ केवल तीन दिन रहने की इच्छा से आए थे परंतु सेन महाशय के आग्रह पर उन्हें वहाँ पच्चीस छब्बीस दिन ठहर जाना पड़ा था अपने जीवन की संध्या में नौ गोपाल बाबू बहादुर बागान का मकान छोड़कर हावड़ा के रामकृष्णपुर में एक मकान में चले आए थे ठाकुर के नाम के साथ होने के कारण गोपाल बाबू के लिए रामकृष्णपुर नाम के प्रति एक विशेष आकर्षण था इसे आकर्षण के फलस्वरूप उन्होंने वह मकान खरीद लिया और उसमें श्री रामकृष्ण के चित्र की प्रतिष्ठा करने के लिए एक नवीन पूजा गृह भी बनवा लिया उनका आमंत्रण पाकर आचार्य स्वामी विवेकानंद रामकृष्णपुर घाट तक आए वहां से वे मृदंग बजाकर कर कीर्तन करते हुए लोगों के साथ चले गीत का आशय था दुखनी ब्राह्मणी की गोद में उजाला फैलाते हुए यह कौन सोया हुआ है इस कुटिया में यह कौन दिगंबर शिशु आया है धीरे धीरे वे लोग इक्यासी नंबर रामकृष्णपुर लेन में पहुँचे और नवीन कमरे में पदार्पण किया स्वामी जी अपने हाथों से ही ठाकुर के चित्र की प्रतिष्ठा तथा पूजा की फिर आरती हो जाने के बाद उन्होंने पूजा गृह में बैठे ही श्री रामकृष्ण के प्रणाम मंत्र की रचना की ओम स्थापकाय चर्मस् सर्वधर्म स्वरूप अवतार वरिष्ठा उस दिन की एक और घटना उल्लेखनीय है घर की गृहणी जब स्वामी जी से आयोजन की विविध त्रुटियों के बारे में कहने लगे, तो स्वामी जी ने निवेदन पूर्वक कहा तुम्हारे ठाकुर तो ऐसे संगमरमर लगे मकान में चौदह पीढ़ियों में नहीं रहे ऐसी उत्तम सेवा पाकर भी यदि वे यहाँ न बसें, तो फिर कहां बसेंगे अस्तु अब भी इस मकान में ठाकुर की नियमित पूजा हो रही है उस दिन की स्मृति में कई वर्ष तक घोष भवन में वार्षिक उत्सव तथा तो साधु भक्तों का समागम होता रहा नवगोपाल बाबू जैसे भक्तिमान थे वैसे ही उनकी सहधर्मी भी आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न थी जब माताजी वृंदावन में श्री राधा रमन के दर्शन करने गई थी तो उन्होंने देखा था मानो नवगोपाल बाबू की धर्म राधा रमन जी के पास खड़ी विजन कर रही है लौट उन्होंने योगेन माँ से कहा था योगेन की पत्नी बड़ी शुद्ध है मैंने तो ऐसा देखा अस्वस्थ अस्वस्थ अवस्था में घोष के मात्र का इसने अनेक साधु मुक्त हो जाते थे साधुओं को वे अपने घर में रख लेती तथा औषधि तथ्य एवं सेवा शुश्रूषा के द्वारा उन्हें शीघ्र ही निरोग कर देती थी फुट इसी सब बातों का स्मरण करके वृद्धा घोष गृहिणी की अंतिम बीमारी के समय बेलूर मठ के ज्येष्ठ सन्यासियों ने उनकी सेवा की व्यवस्था कर दी थी उन दिनों वे छिन्नमस्ता के भाव में भग्न थी और किसी अपवित्र नर नारी का स्पर्श सहीन नहीं कर सकती थी रामकृष्णपुर आ जाने के बाद से नवगोपाल बाबू प्रतिदिन गंगा स्नान करते तथा नाम कीर्तन करते हुए घर को लौटते थे राह में जो भी मिलता उससे वे कहते बोलो राम कृष्ण जय राम कृष्ण और स्वयं भी जय राम कृष्ण का उच्चारण करते हुए दुकान से, से लेकर बांटते जाते थे तदुपरांत वे दातब्य चिकित्सालय में बैठकर रोगियों को दवा बांटते निर्धन रोगियों के पथ्य आदि की भी व्यवस्था वे ही करते थे वे प्रतिदिन पड़ोसियों के साथ भजन गाते तथा ठाकुर की महिमा वाणी तथा भावधारा का प्रचार करते हुए सब में श्री रामकृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति जगाया करते थे उनके संपर्क में आकर डॉक्टर रामलाल घोष नगेंद्र घोष हराण बाबू आदि अनेक लोग श्री रामकृष्ण के भक्त बन गए थे श्री रामकृष्ण एक प्राण गोपाल बाबू का मन जागतिक आकर्षण के कितने परे चला गया था इसका आभास उनकी एक विवाहित कन्या के निधन के समय मिलता है उस समय जबकि सभी लोग शोक से अभुत हो रहे थे सदा प्रसन्न परिहास प्रिय गोपाल बाबू ने हुक्का पीते हुए कहा सब उनकी इच्छा है इसमें दुख करने का कुछ भी नहीं 1909 सौ नौ मास में उन्होंने 77 वर्ष की आयु में वांछित लोक की यात्रा के मृत्यु का काल निकट आया जानकर उन्हें सबको पास बुलाकर आशीर्वाद दिया और कहा तुम लोग दुखी मत होना देह तो नासवान है ही मैं करता नहीं ठाकुर ही करता है हम सब उनकी संतान हैं वे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे तुम लोग शोक करना छोड़कर उनका नाम जपो इसके बाद उन्होंने ठाकुर का नाम लेते हुए होश में ही अंतिम सांस ली उनके मुखमंडल पर मृत्यु की कालिमा के स्थान पर एक दिव्य ज्योति का आलोक दिखाई दे रहा था